कलम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में पधा रहे कलम चर्चा कर रहे थे विश्वामित्र मुनि जब रात को सो गए तो भगवान राम और लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे और बाद में विश्वामित्र मुनि ने बहुत बार कहा तुम लोग सो जाओ बाद में जब राम सोए तो लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहा पुनी पुनी प्रभु कहू सो ताता बार बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण कहा तुम सो जाओ धरी उर्पद जल जाता कैसे सोए हृदय में भगवान का चरण कमल को रख कर सो गए देखिए जब रात को सोना है तो भगवान का नाम करते करते सोने से देखिए हमारी नींद भी अच्छी होगी तो जब बीच में नींद टूट जाएगी ना तो भी आप देखेंगे भगवान का नाम का स्मरण चल रहा है मैं जब वाराणगर मिशन में था तो एक आरोग्य भवन में एक महाराज थे वो वाराणन आए थे और तो वहां से दक्षिणेश्वर बहुत नजदीक है तो महाराज तो बूढ़े हैं तो मैं उनको ले गया दक्षिणेश्वर हमारे साथ और भी महाराज थे तो महाराज ने दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर प्रणाम किया उनको चलने में दिक्कत हो रही थी सीढ़ी उठने में दिक्कत हो रही थी फिर भी वो माँ भवताराणी के मंदिर में गए बाद में किसी मंदिर में नहीं गए वहां आप सबको मालूम है राधा कांत का मंदिर है गोविंद जी का मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है ठाकुर जी का घर है माँ का घर है सब लोग और महाराज थे सब लोग इधर उधर घूम रहे थे मेरे महाराज के साथ था तो महाराज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा कहीं मैं एक पेड़ नीचे बैठूंगा ठीक है महाराज मैं भी आपके साथ बैठूंगा तो मैं भी बैठ गया महाराज के साथ तो महाराज ने कहा देखो मैं रोज दक्षिणेश्वर आता हूं महाराज बूढ़े हो गए आरोग्य भवन में है कहते मैं रोज दक्षिणेश्वर आता हूं आकर सब मंदी प्रणाम करता बाद में जो ठाकुर जी का घर है ना वहां जाता हूं ठाकुर जी का मैं रोज चरण दबाता चरण दबाकर बाद में चादर ठाकुर जी के ये छाती की छाती की जगह तक चादर को ले आता हूं बाद में ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करके बाद में मैं सो जाता हूँ देखिये महाराज रोज ये चिंता कर रोज ही और इसने कहा इसीलिए देखो यहाँ मैं आया हूं यहाँ कहीं नहीं जा रहा हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है मैं रोज दक्षिण से आता हूं। और मुझे लगा कि महाराज सचमुच ठाकुर जी की जो ठाकुर जीवन थे से करे। और महाराज का जीवन बस ऐसे ही जाम में देखते बहुत बुढ़े बुढ़े महाराज घर में बैठे बैठे सभी भगवान की लीला की चिंता करते हैं एक कुछ दिन पहले आप सबको मालूम मूक शांजी महाराज थे उनका शरीर चला गया तो शरीर जाने से पहले वो तो चल नहीं पाते थे वो एक उसको व्हीलचेयर में बिठा के इधर उधर घुमाया जाता था तो शाम को वो सब मंदिर घूमे घूमने के बाद उसने कहा कि जो बहुत बुढ़े बुढ़े महाराज है उनके घर भी जाऊंगा सबके साथ मुलाकात की और जब संध्या का समय हुआ तो उसने सेवक को कहा देखो मैं घर में जाकर ना मैं घर में थोड़ा सोऊंगा, सोते सोते थोड़ा भगवान का नाम करूंगा तुम आधा और एक घंटा के बाद आकर देखना मेरी नाक के पास अंगुली रखना मेरा श्वास निश्वास चल रहा है नहीं देख लेना जो बंद हो जाए ना यहाँ सही छोड़ दिया तो लड़का तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है ऐसा क्या हो सकता है माज अभी बात करे क्या एक घंटा में सर छोड़ देंगे तो लड़का ठीक है ठीक है माज बूढ़े लोग होते ना कभी कभी भूल भी सब बोलते है ठीक है ठीक है महाराज आप तो सो जाइए तो महाराज घर में गए सो गए बाद में लड़का ने देखा कि महाराज करवट बदल रहे वो ठीक ही है एक घंटा के बाद गया तो करवट नहीं बदलते रहे महाराज और उसने सचमुज नाक क्या अंगुल रखी महाराज ने शरीर छोड़ दिया देखिए उसको मालूम है मैं भगवान का नाम करते के शरीर छोड़ दूंगा तो ये जो भगवान का नाम यहाँ रामचरित्रम सिखाते कि कैसे सोना है लक्ष्मण जब सो जाता है तो कहते हृदय में भगवान के चरण कमल को ध्यान करते करते सो जाता है जो भी हो यहाँ कहते बाद में सब उठे पहले लक्ष्मण उठ गए भगवान श्री राम उठे विश्वामित्र उठे स्नान किया प्रात कर्म करने के बाद राम लक्ष्मण ने कहा कि हम आप पूजा करेंगे तो फूल लेकर फूल लेने के लिए जा रहे है भगवान श्री रामो लक्ष्मण जो वहां एक बगीचा था फूल लेने के लिए गए भगवान श्री राम देख में यहाँ से लू के ना। देखिये भगवान श्री राम पूछ रहे कि मैं क्या फूल ले सकता हूँ क्या देखियो ये भगवान राम की मर्यादा है और भगवान कृष्ण होते तो क्या करते भगवान जाने ठीक नहीं <laughs> पूछने की तो बात ही नहीं है वो तो माखन शोर है देखिये आप सबको मालूम जब वो वृंदावन में रहते थे तो एक गोपी को बहुत अभिमान था कि मेरे घर में आएगा गए ना तो मैं पकड़ लूंगा ठीक है न? पकड़ के माँ यशोदा के पास ले जाऊँ क्योंकि यशोदा को जब भी बोलते थी यशोदा कहती मेरे घर में इतना मक्खन है कि तुम्हारे जाकर चुराएगा वो तो एक बार उसने सोचा कि मैं मेरे घर में आएगा तो जरूर पकड़ लूंगी और कृष्णा तो अंतर है उसको समझ गया ठीक है सब दोस्त को आज उनके घर ही जाना है माखन चोरी करने के लिए कृष्ण चले गए माखन तो ऊपर रखा है क्या करे सब बंदर लोग को बुलाया ठीक है ना अपने दोस्त को बुलाया सब उठे उसके ऊपर ऐसे करते करते कृष्ण उठ गए उधर से सब मटकी नीचे उतारी और कुछ फोड़ दी कुछ खाई जब खिला रही ने, तो वो गोपी घर में छुपी हुई जैसे मक्खन खाया हाथ में लगा मुंह में लगाया तब पकड़ लिया चलो अब ले जाऊंगा तो यशोदा तो कहती है कि मेरा तो लड़का तो मा, कभी नहीं करता ले गए तो ले जा रही हाथ पकड़ के तो गोपी का एक लड़का है ना वो भी वो कने का दोस्त है वो भी साथ साथ चल रहा है जब गांव से गुजर रही थी तो गाँव में क्या है जब बूढ़े लोग सामने आते है ना तो घूंघट देते मुंह पर जब बूढ़िया आ गई तो उसने हाथ छोड़कर जैसे घूंघट दिया वैसे ही भग... कृष्ण ने क्या किया उनके लड़के का हाथ पकड़ पकड़वा दिया ठीक है और वो चला गया जाकर बस मुंह हाथ धोकर घर में घुस गया यशोदा के माँ पा ये तो ऐसे मुंह घूंघटे पकड़ के ले जा रही है जाकर बहुत चिल्लाने लगी देखिये ये आपका कहना है आप तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते देखिए मुंह में माखन लगा हाथ में माखन लगाया वो आये माँ यशोदा पार क्या चिल्ला रही अरे देखिए आपका नहीं अरे तुम पहले देखो कौन है ठीक है उसने देखा ये तो मेरा ही लड़का है आर कृष्ण माँ के आंचल में छुपा हुआ है ऐसे देखकर हैं वो तो मुंह ऐसे कर रहा है कि वो तो वही करे क्या करे तो ये कृष्ण है अरे यहाँ श्री राम माली को पूछ रहे कि मैं क्या फूल चुन सकता हूँ मालिका जरूर चुनिये आप और कहते ते ही अवसर सीता ती सीता भी बगीचा में आई बगीचा में एक गिरिजा पार्वती का मंदिर था संग सखी सब सुब सी गावही गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा गृह सोहा करने के लिए आई थी और इसमें क्या हुआ वो तो बहुत सखी के साथ एक सखी थी वो उनसे अलग हो गई एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखन फुलवारी वो अलग जाके देख लगे जब देखते देखते उसने राम लक्ष्मण को देख लिया यहां कहते दोहु विलो की जाई प्रेम सीता सीता राम लक्ष्मण को देखने के के बाद वो सीता के के। वो फिर दौड़कर पास पूजन करने के बाद जब सहेली के साथ खड़ी है सीता तो वो दौड़कर आई और उसकी अवस्था कैसी थी यहाँ कहते तासू दशा देखी सकीन पुनः पुलक गात जलु नैन आंखों में असुर धारा बह रही है वो जो सखी है ना राम लक्ष्मण को देख कर आई शरीर में पुलक हो रहा है कहू कारणों निज हरस कर पूछे सब मृदु बेन सबके ऐसी अवस्था कैसे हुई तुम्हारी वो कुछ बात ही नहीं कर पा रही उसने कहा श्याम गौर किमी कहा बखानी मैंने श्याम और गौर राम लक्ष्मण देखा लेकिन मैं कैसे बताऊ देखिये दे, यहाँ तुलसीदेश तुलसीदास जी का शब्द चयन देखिए सखी क्या कहती है कहते गिरा अनयन नयन बीनुबान मैं कैसे तुमको बताऊ क्योंकि ये आंखों ने देखा है लेकिन आंख तो बोल नहीं सकती और जीव बोल सकते जीव ने देखा नहीं ठीक है गिरा अनयन ये जो जीव है उसको तो नयन नहीं है जीव बोल सके जीव ने तो देखा नहीं और गिरा अनयन नयनु बाणी नयन ने देखा है उसको तो बाणी नहीं वो तो बोल नहीं सकती तो मैं कैसे बोलू देखिए कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी कह रहे तो उनको लेकर सब सकी पीछे पीछे जाने लगी और यहाँ कहते भगवान राम ने जब देखा कि सीता आ रही है उनकी जो पायल की जब मधुर ध्वनि भगवान राम ने सुनी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जही कारण हो सीता की पुत्री उनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है अरे भगवान श्री राम कह रहे लक्ष्मण को झास विलोकी अलौकिक शोभा सहत पुनित मोर मनु शोभा मैं क्या बताऊ मेरा एक पवित्र मन में उनके प्रति आकर्षण हो रहा है भगवान श्री राम लक्ष्मण को बता रहे रघुवंश न कर सहज स्वभाव हमारा रघुवंशी लोग का एक सहज स्वभाव क्या है मन कुपंथ पगु धरे न कभी कुपंथ कभी खराब रास्ते पर हमारा मन नहीं जाता और मैंने कभी भगवान श्री राम कहे मोहि अतिशय प्रति मन केरी जे सपनेहू पर नारी न हेरी स्वप्न में भी किसी नारी की चिंता नहीं की लेकिन सीता को देख मुझे आकर्ष मेरा मन आकर्षित होता है जो भी हो यहाँ कहते लता की ओट में भगवान राम लक्ष्मण खड़े थे वो सखी सब को ले जब सीता ने देखा राम लक्ष्मण को लता की ओट में है यहां कहे सीता ने कैसे देखा लोचन मग राम ही उरानी। सीता ने कैसे देखा कहते सीता ने जब देख रहे भगवान श्री राम को थके नयन रघुपति छवि देखे पलक अनु परिहरी परिहरी निमेष निमेष जो पलक है ने उसने गिरना छोड़ दिया भगवान राम को देख ही रही है बाद में क्या किया सीता ने तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कहते है तुलसीदास जी कहते हैं कि लोचन मग राम ही उड़ान ये नयन रास्ता है ये रास्ते से भगवान के रूप को नयन से लेकर हृदय में रख लिया और क्या किया दिन ने पलक कपाट सयानी ये पलक को जैसे दरवाजा बंद करते हैं पलक बंद कर दिया हृदय में भगवान राम का स्वरूप का चिंतन करने लगी यहाँ कहती है भगवान श्री राम लता की ओट में थे वो दोनों बाहर आ गए और यहाँ कहते मोर पंख सिरसोहतनी के भगवान श्री राम के मस्तक पर मोर पंख लगा हुआ है ये लक्ष्मण ने ऐसे सजा दिया भगवान श्री राम को गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भगवान श्री राम पुष्प चयन कर रहे फूल कैसा फूल ले रहे जो खिला हुआ है पूरा खिला हुआ फूल भगवान श्री राम ले रहे लेकिन जो कली थी जो पूरी खिली नहीं थी कुसुम कली सोच रहे हमारा क्या होगा भगवान श्री राम क्या हमको ग्रहण नहीं करेंगे लक्ष्मण को पता लग गया लक्ष्मण ने वो कुसुम कली लेकर भगवान के मस्तक पर सब सजा दिया ठीक है कहते हैं मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के कली को भी आनंद हो गया ठीक हम भी भगवान के मस्तक पर चढ़ गए और यहाँ तो सीता तो आंख बंद करके खड़ी है और भगवान श्री राम लता की ओट में छुपे थे बाहर आ गए तो जो उनके साथ सखी तो उसने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे अब गौरी की ध्यान गौरी का ध्यान मत कर हैं भूप किशोर देख ही कि न ले ये सामने आगे उसको देख सीता ने जब नयन खोला तो राम लक्ष्मण सामने है और यहाँ कहते कैसे भगवान श्री राम है यहां देखिये भाल भाल चंद्र एक कहते भगवान की जो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय भगवान श्री राम जो, जो पुष्प अच्छे कर रहे हैं भगवान श्री राम के कपाल में पसीना आ गए पसीना का बिंदु है ये देखकर सीता को क्या लगा यहाँ कहते सीता मन ही मन सोच रही है कि जब फूल चुनते चुनते कपाल में पसीना आ जा रहा है हैं? तो जब धनुष उठ कैसे उठाएगा ठीक है ये सोच रही है और यहाँ कहते नख शिखर दे की राम की शोभा सुमिरी पीताम पनु मनु अति चोबा जब अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आ गई कि उसने तो प्रतिज्ञा की धनुष तोड़ना है धनुष को उठाना है ये तो फूल चुनते चुनते उसके कपाल में पसीना आ गया भाल चंद्र बिंद श्रम बिंदु सुहाय तो कैसे होगा जो भी हो यहाँ कहता है क्या हुआ अब सखी जो कहे बोल रहे कि चलो चलो मां चिंता करेंगी जब देर हो जाएगी तो तो लेकर चली गई तो सीता फिर गई माँ गिरिजा के पास और जाकर पार्वती भवानी को प्रार्थना करें गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी भवानी के पास दो हाथ जोड़कर बैठ गई और कहने लगी जय जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज माता जगत जननी दामिनी दुति गाता स्तुति करने लगी और कहने लगी मोर मनोरथु जानहु नी के बसु सदा उब ही के तुम तो सब के हृदय की बात जान तो अंतरयामिनी हो तो किन्गन कारण ते ही मैं तुमको बोलती नहीं हूँ क्या चाहती हूँ तुमको मालूम है उसने क्या किया माँ जो गौरी की जो मूर्ति थी उनके चरण पकड़ कर बैठ गई अस कही चरण गही वही प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कान जो पार्वती की मूर्ति है ना वो हंसने लगी खसी माल पार्वती के गले में जो माला थी ने वो वहां से निकल कर जो चरण में बैठी है सीता उनके सर पर गिर पड़ी ठीक है ना और फिर मूर्ति ही नहीं कहने लगी बोली गौरी हरसु ही भरे सत्य असी हमारी पूजी ही मनोकामना तुम्हारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी ठीक है ना माँ गौरी ने बता दिया और यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों फूल लेकर आए और जब गए विश्वामित्र मुनि के पास विश्वामित्र मुनि ने पूछा कहा गए थे फूल टूटने के लिए और वहां भी राम ने बता दिया कि वहां सीता को देखी वो सीता को देखने के बाद मेरे मन में थोड़ा आकर्षण उत्पन्न हुआ भगवान ने साफ साफ बता दिया अपने गुरु को विश्वामित्र मुनि को अरे विश्वामित्र ने कहा तुम मेरे लिए फूल ले आये हो ना मैं तुमको फल दूंगा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे ठीक उसने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा मनोरथ सुफल होगा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखारे और बाद में दूसरे दिन धनुष यज्ञ होने वाला है तो सतानंद तब जनक बोलाये जनक राज सतानंद को बुलाया कि राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र को बोलिए कि धनुष यज्ञ में आ जाए धनुष यज्ञ में सब राजा लोग बैठे हुए भगवान श्री राम आये और यहाँ के भगवान राम को कैसे सब देख रहे कहते जिनके रही भावना जैसी जिसके मन में जैसी भावना वैसे भगवान को देखते क्यों भग भगवान को कैसे काल समान देखते असुर राक्षस लोग आए वो देखते भगवान काल समान आ रहे जो भक्त है उनको भगवान इष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ कहते हैं जो जनक राजा है उनको अपने शिशु के तरह दिखाई दे रहा है और भगवान श्री राम जब आए वहां बैठे और यहाँ कहते हैं कि भगवान राम बैठे बाद में मां सीता भी आई सीता भी आकर वहां बैठ गई और अब जो जनक राजा के जो मंत्री थे मंत्री ने बता दिया कि देखिए जनक राजा ने प्रतिज्ञा किए कि जो धनुष को उठा पाएगा उनके साथ सीता का विवाह होगा और यहाँ के दस हजार राज आए थे दस और सब लोग क्या कर रहे है यहाँ कहते परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन शिर सब लोग अपने इष्ट देव को याद करें। किसी का इष्ट देव आप सोचिए गणेश भगवान होगा तो भगवान गणेश को प्रार्थना हे भगवान गणेश मैं धनुष उठा पाऊंगा ना बड़ा बड़ा लड्डू तुमको खिलाऊंगा ठीक है ना यहाँ कहते पहला राजा जब जा रहा है पीछे कितने राजा है नौ राजा है। पहले राजा जा रहे हैं वो भी प्रार्थना करा है पीछे जो नौ हजार नौ सौ निर वो भी प्रार्थना वो क्या प्रार्थना कराए हे भगवान वो जा रहे हैं ना वो न उठा पाए ठीक है न क्योंकि तो वो उठा लेगा तो हमारा क्या होगा हमको तो मौका ही नहीं मिला ठीक है न? तो पहला राजा तो गया तो उठाने की बात हिला भी नहीं पाया वो जो पीछे आ रहा है ना भगवान हे भगवान मुझसे नहीं उठा वो ठीक है लेकिन मेरे पीछे उनसे भी न उठे ठीक है न तो देखिये ये सब राजा तो दस हजार राजा सब गए किसी से नहीं उठा बाद में क्या किया भूप सहस एक ही बारा लगे उठा न एक साथ सब खड़े हो गए सब एक हो गए और कहा हम चलो उठा एक साथ उठा देखिये सब इकट्ठे हुए लेकिन एक नहीं है कोई ठीक है ना क्योंकि जो दस हजार राजा एक साथ उठाएंगे तो किसके साथ सीता की शादी होगी उसने सोचा थी पहले उठाए बाद में आपस में झगड़ेंगे जो हीरो बन जाएगा है वही बस वहां सीता की शादी देख ये सब इकट्ठे एक नहीं है हुँ? कोई ऐसा नहीं सोचता नहीं मैं ही हीरो हूँ बाकी सब जीरो है ठीक है तो यहाँ कहते है इकट्ठे है लेकिन एक नहीं है जो उसने प्रयत्न दस हजार राजा ने प्रयत्न किया फिर भी नहीं हिला अब क्या करे सब फिर अपने अपने जगह पर बैठ गए जनक राजा देख रहे अभी तक राम उठ नहीं रहे राम जैसे बैठे वैसे बैठे हुए तो जनक राजा ने उठकर यहाँ कहते बोले वचन रोष जनऊाने वो उसने क्रोध का अभी नहीं किया जनक राजा जनक राजा ने कहा कि देखो मैंने यहाँ देखा देव दनुज धरी मनुज सर यह देवता है असुर है मनुष्य सब मनुष्य का मनुष्य का रूप धारण करके आए है लेकिन मैंने देखा कि रहू चढ़ाऊ तोरू भाई तिलू भरी भूमि न सके छाए तिल जैसे भी कोई उठा नहीं पाया हिला भी नहीं पाया अब जनी को मा के भट्ट मानी वीर विहीन मही में जाने ये है ना पृथ्वी वीर विहीन कोई वीर है ही नहीं यहाँ जैसे वीर विहीन बोला लक्ष्मण को गुस्सा का, का रहे हमको वीर विहीन कह रहे यहाँ कोई वीर नहीं है क्या बात है इतना गुस्सा आ गया और यहाँ कहते कहीं न नकत रघुपति दर लागे वचन जनु बाण ये जनक का जो वचन है ने बाण के समान लग रहा है इतना गुस्सा आया यहाँ कहते राम पद कमल सिरु बोले गिराश देखिए ये लक्ष्मण गुस्सा कर रहा है लेकिन गुस्सा से पहले क्या कर रहा है भगवान राम के चरण में प्रणाम कर रहा है देखिये ये गुस्सा है ठीक हमको क्रोध आता है ना पहले भगवान को ही भूल जाते हैं ठीक है लेकिन ये लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है लेकिन क्रोध में पहले क्या कर रहा है भगवान राम के चरण में प्रणाम कर रहा है या तुलसीदास जी जब लक्ष्मण की वंदना करते हैं तो पहले लिखते हैं कि वंदहु लक्ष्मण पदजल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता दाता लक्ष्मण को सुख शीतल कह रहे और भगत सुख भक्त भक्त लोग को सुख दान करते है देखिये हम पहले हमने देखा कि जनकपुरी देखने की लालसा लक्ष्मण में आई ठीक है ना क्योंकि लक्ष्मण ने सोचा कि मैं जो मन ही मन सोचूंगा जाना है तो भगवान राम मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे सब भक्त भगवान का दर्शन कर पाएंगे ठीक है ना ये क्या है भक्त को आनंद देने के लिए ये लक्ष्मण है यहां इतना गुस्सा कर लेकिन पहले क्या कर है भगवान राम को प्रणाम करने के बाद उसने कहा कही जनक जसी अनुचित बाण हे जनक जनक बोला ठीक ना जनक महाराज बाराज कुछ नहीं बोला कि जनक तुमने जो बोला ने अनुचित बाणी उचित नहीं कहा विद्यमान रघुकुल मणि जानी जहा रघुकुल मणि है वहां तुम ऐसे नहीं बता सकते रघुवंश के जहा राजकुमार बैठे ये लक्ष्मण क्या है लक्ष्मण फणी है ठीक है अरे भगवान मणि है ठीक है न फणी जब उठता है ना बाद में तो मणि दिखाई देता है ठीक है न तो यहाँ कहते लक्ष्मण पहले उठ गया और कहा कि जो भगवान की आज्ञा हो जो तुम्हारी अनुशासन पावो कन्दुके वो ब्रह्मांड उठाओ तुम्हारी ये धनुष को छोड़ दो ये ब्रह्मांड को गेंद के माफिक उठा दूंगा कांचे घट जिम्मीदारी फोरी चा घट जो मिट्टी का घट जैसे फोड़ते देते ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं सकू मेरु मूलक जिमी तोरी मेरू पर्वत है ना मूल मुले के समान को तोड़ दूंगा तब प्रताप महिमा भगवान मेरी शक्ति से नहीं भगवान के प्रताप से कहते है ठीक है ना तव प्रताप महिमा भगवान को बापुरु पिनाक पुराना ये सब पुराना होगा है पिनाक तुम्हारा कुछ नहीं जो भगवान की जो आज्ञा हो भगवान के जो बल हो तो कदमी तव प्रताप बलना ये तुम्हारे ये धनुष को जैसे बरसाती छाता हो ना बेंगे छाता जो हम बंगाली में कहते हैं बरसाती छाता के माफी उसको तोड़ दूंगा बरसाती छाता बहुत नरम होता है आप सबको मालूम हाँ तोड़ सकते उसने कहा इस तरह में तोड़ सकता हूं तोरोत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ जोन करु प्रभु पद सपत करण धारु धनु भात जो नहीं कर पाऊंगा ना तो हाथ में कभी धनु से धारण नहीं करूँगा इतना गुस्सा होगा लखन सकोप वचन जे बोले डग मगानी मही दिग्वज डोले लखनऊ शेष ना का अवतार है जब वो बोल रहा है इतने क्रोध से गुस्से से पूरी पृथ्वी डोल रही सकल लोग सब भूप डरान सब जीतने राजा से डर गए एक राजा ने कहा मैंने तो पहले ही बताया था भाई धनुष नहीं तो चलो घर चलो तुमने कहा बैठ जाओ हैं? अब देखो पृथ्वी डोल रही है हैं? तो उसने कहा भाई तुम्हारा घर क्या पृथ्वी के बाहर है क्या घर जाते तो वो भी डोलता ठीक है <laughs> यहाँ कहते भूप सब यहाँ सकल लोग सब भूप डराने सिया ही हरसु जनक सकुचा सीता को आनंद हुआ और जनक राजा का संकोच हुआ यन रघुपति लखनऊ नेवारे देखिए लक्ष्मण का जो क्रोध है ना भगवान श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण बैठ गए हमको जब क्रोध आता है ना कोई बोलने से भी नहीं बैठते ठीक है ना नरे यहां इशारा काफी है देखिए इशारा किया अरे लक्ष्मण बैठ गए बस ठीक है भगवान नाम ने इशारे का अब हो जाएगा ठीक है ना काम यहाँ कहते शयन ही रघुपति लखनऊ नेव प्रेम सपेत निकट बैठा लक्ष्मण को पास में बिठाया विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र समय जानते कब शुभ समय है जब शुभ समय आया बोले अतिशय बनी उठाऊ राम भंजऊ भव चापा मिटऊ तात जनक परिथापा देखिए या विश्वामित्र ने कहा कि उठ राम भंजऊ भव चापा उठा नहीं तुमको तोड़ना है ठीक है ना उठ राम क्यू तोड़ा क्यूँ तोड़ेंगे तुम नक परिताप जनक का दुख दूर करो सीता को सीता तो तुम्हारी है तुमको मिलेगी ठीक है ना ये जनक नीताप है ना दूर करो यहाँ कहते सुनी गुरु वचन चरण सिर उवा हरस विषाद न कछ उहावा गुरु के चरण प्रणाम किया कुछ हर्ष भी नहीं है विषाद भी नहीं है भगवान श्री राम धीरे धीरे चल रहे जब भगवान श्री राम ने चलना शुरू किया जनक राजा के जनक पुरी के जितने नर नारी थे चलत राम सब पुर नर नारी पुलकारी बंदी पितर सुर जो प्रभाव हमारे। अपने पीत्रु को याद करने लगा भगवान को याद करने लगा जो भी हमने पुण्य किया है इसका एक ही फल मांगते क्या भगवान राम धनुष उठा पाए और जो सीता की जो माँ थी सुनैना वो देख रहे कि तो बालक है को बुझाऊ कही गुरु पाई ये बालक हट भली ना ही। उसको लगता है ये बालक कैसे उठाएगा उसको मना कर दो क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चाप रावण भी आया था हमने पहले जो चर्चा की थी रावण आये थे बाणासुर भी आया था वो भी हिला नहीं पाए ये बालक कैसे हिला पाएगा कोई मना करो क्योंकि वो जाकर जब नहीं उठा पाएगा मस्करी करेंगे सब मजाक करेंगे हंसेंगे सब बोली चतुर सखी मृद्युबान उसके बाद चतुर सखी थी उसने कहा सुनिये आप ऐसा मत सोचिए बालक है, है कह कुंभज कहू सिंधु हो एक अगस्त स मुनि थे उसका जन्म कुंभ से हुआ था लेकिन उसने पूछा समुद्र को पी लिया था अगस्त मुनि का जन्म कुंभ से हुआ लेकिन समुद्र को पी लिया रवि मंडल देखत लघु लागा सूर्य दूर से छोटा लगता है लेकिन पूरा जगत को आलोकित करता है मंत्र परम लघु मंत्र छोटा होता है लेकिन उससे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पाया जाता है महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश कर गजराज हाथी को एक छोटा सा अंकुश उससे उसको संयत किया जाता है ये बालक लगता है लेकिन ऐसा नहीं वो जरूर कर पाएगा ठीक है ना सखी बोल रही समझा रही है और मां सीता प्रार्थना करी है क्या प्रार्थना करी है मन ही मन मनाव अकुलानी अकुल प्रसन्न महेश भवानी माँ सीता भगवान शिव को भवानी को प्रार्थना कर रही है करहू सफल अपनी शेवकाई। करी ही तो चाप गुरु मैंने जो तुम्हारी जो सेवा की है मैं यही चाहता हूँ चाहती हूँ कि ये धनुष हल्का हो जाए गण नायक वरदायक देवा आज लगे किन्नु उस सेवा भगवान गणेश को प्रार्थना कर करे क्या प्रार्थना कर करे है? बार बार विनती सुन मोरी करह चाप गुरुता भगवान का वजन कम कर दो भगवान गणेश ने कहा मेरा वजन में कम नहीं कर सकता वजन कैसे कम कर आती जैसा चेहरा है, है इतना मोटा पेट है, है? मैं अपना वजन कम नहीं कर सकता तो सीता ने कहा आप अपना वजन जरूर कम कर सकते कैसे आपका वाहन क्या है चूहा चूहा पर हाथी जैसा कोई आदमी बैठेगा तो मर ही जाएगा ठीक है न आप चूहा पर बैठते जरूर आपका वजन कम करते इसलिए तो बैठ पाते तो कहते भगवान गणेश प्रसन्न हो गए ठीक है वैसा ही होगा ठीक है नहते भगवान राम धीरे धीरे जा रहे और यहाँ सीता की व्याकुलता बहुत बढ़ रही है भगवान श्री राम ने सीता को देखा देखी विपुल विकल वैदे निमिष बिहार कलप समझते ही एक क्षण उसके लिए युग उसको लग रहा है कि युग एक एक क्षण युग जैसे लग रही है तुषित बारी बीनु जो तनु त्यागा भगवान राम ने सोचा कि मैं जो ज्यादा देर करूंगा ना तो सीता अपना शरीर छोड़ देगी भगवान श्री राम धनुष के पास आए यहां कहते गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना अपने गुरु को प्रणाम किया अति लाघ उठाए धनु लीन्ना लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देखू सब इधर कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जो धनु उठाया कोई देख नहीं पाए लेत चढ़ावत खेचत गाहे काहुन लखा देखू सब ठारी तेन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन भुनी कोर का ठोरा सब लोगों ने बहुत बड़ा विकट शब्द सुना लेकिन भगवान राम ने जो धनुष उठाया चढ़ाया किसी ने नहीं देखा कहते देखिए भगवान कर्म, कर्म करते है लेकिन क्या करते छुपाते अपना कर्म और हम लोग अपना कर्म को छपाते हैं ठीक है ना सबको बताएंगे हम ऐसा कर्म कर रहे हैं ठीक है ना भगवान छिपाते यहाँ के भगवान ने जो धनुष को तोड़ा किसी ने नहीं देखा तो और यहाँ कहते है तुलसीदास जी लिखते Ela雄心, भरे भुवन घोर कठोर रब रब बाजी तज रघुचले चिक रही दिग्वज डोल मही कोल कुरु कलमले सुर असुर कर कान दिन सकल विकल विचारही को दंड खंड उराम तुलसी जय ति बचन उचा रही को दंड खंड उम तुलसी जय ति बचन उचा रही भरे भुवन घोर कठोर रब रबि बाजी तजी मार गुचली इतना घोर शब्द हुआ भयंकर शब्द हुआ कुछ जो सूर्य चल रहा था उनके घोड़ा जो थे वो अपना पथ भूल गए चीख करही, ही दिग्वज डोल मही अ कोल कुरु कलमले पूरी दिशा डोलने लगी पृथ्वी डोलने लगी सुर असुर कर कान दीन जीतने राजा जीतने सूर असुर सब ने कान पर हाथ दे दिया और कोदंड खंड राम तुलसी जयती बचन ऊ तुलसीदास कहते जयनाथ करने भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया प्रभु दो भगवान श्री राम ने धनुष का दो टुकड़ा कर दिया उसने जमीन पर डाल दिया देखी लोग सब भय सुखारे सबको बहुत आनंद हुआ विश्वामित्र के मुनि में उन्हीं आंखों में आंसू आ गए जनक राजा को बहुत आनंद हुआ सीता को भी बहुत आनंद हुआ यहाँ कहते हैं कि जब भगवान राम ने धनुष को तोड़कर जब नीचे रखा सबको आनंद हुआ किसी ने धनुष्य को पूछा अच्छा सबको आनंद हुआ तुमको तो दुख होता हुआ है कि तुम्हारा तो दो टुकड़ा होगा तो धनुष से ने कहा कि देखो मुझे भी आनंद हो रहा है क्यों? बोसे मैं जब जुड़ा हुआ था तो ये धनुष बहुत युद्ध हुआ अब तक जितने युद्ध हो उसमें मैंने क्या किया बहुत पुत्र को अपनी माता से अलग किया बहुत पति को अपनी पत्नी से अलग किया बहुत भाई को अपनी बहन से अलग किया इतने दिन तक मैं जब जुड़ा हुआ था वो अलग करता रहा आज मेरा दो टुकड़ा होगा लेकिन मैंने दोनों को झोड़ दिया ठीक है न मैंने राम और सीता को जोड़ दिया मैंने जनकपुरी और ये अयोध्या के लोगों को जोड़ दिया आज मुझे भी आनंद ठीक है न क्यूकी मैं जब जुड़ा हुआ था सबको अलग कर रहा था आज मैं अलग हो गया लेकिन भगवान राम और सीता को मैंने जोड़ दिया तो किसी ने पूछा अच्छा धनुष तुमको तो भगवान उठा रहे थे बाद में नीचे तुमको गिरा दिया ये क्या अच्छा है किसी को उठाने के बाद नीचे गिरा दे ये क्या अच्छा है मुझे तो भगवान मुझे जब उठा रहे थे ना भगवान मुक्ति देना चाहते थे मैंने भगवान को कहा प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए आपके चरण में भक्ति चाहिए तो भगवान ने मुझे चरण में डाल दिया तो एक टुकड़ा से मैं भगवान राम का चरण स्पर्श करूंगा और दूसरे टुकड़े से सीता का चरण स्पर्श करूंगा तो मैं भी आज धन्य हूं मुझे भी आनंद हो रहा है ठीक है ये धनुष और यहाँ कहते भगवान राम ने जब धनु से तोड़ा अब सीता आ रही सखियो के साथ और सखी के साथ चतुर सखी लगी कहा बुझाई पही राउ सुहाई जय लेकर सीता आ रही है और कह रहे आ आ गए भगवान राम के पास आ गए। अब जो सखी थी ने उसने कहा भगवान राम को आप सर नीचा की थी क्योंकि भगवान राम थोड़े लंबे थे यहाँ कहते सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश न जाई सीता पहन पानी नहीं रहे। भगवान राम थोड़े लंबे थे और जितने सब सखी थे उसने कहा कि सर नीचा कीजिए लक्ष्मण का नहीं हम रघुवंश के लोग हैं हम सर नीचा नहीं करेंगे ठीक है अरे सखियों ने कहा देखो जब शादी होती न बड़े बड़े लोग सर नीचा करते हैं ठीक है ना पहले क्या कभी शादी हुई लक्ष्मण ने कहा ठीक है ये जन्म नहीं हुई लेकिन वो तो भगवान है अगले जन्म में हुई होगी सखियो ने कहा कि भगवान का अगला क्या क्या जन्म हुआ हमको मालूम है भगवान मत्स अवतार हुए थे अवतार हुए थे वरा अवतार हुए थे निशिंग अवतार हुए थे वामन अवतार किसी में शादी नहीं हुई मेरी तो लक्ष्मण ने पूछा शादी हुई भगवान अमुना नहीं हुई तो हमारी बात ही सुनिए सर नीचा लक्ष्मण नहीं सर मत नीचा कीजिए अब भगवान राम क्या कर भगवान ऋषि खड़े है यहाँ के सखी बहुत चतुर है सखियो ने क्या किया जोर जोर से जय करने लगे माला सीता ने डाल दी जय करने लगे भगवान राम ने सोचा छा माला पहनाई गई कैसे पहनाई गई मुझे तो मालूम नहीं भगवान राम ने जब सर नीचा कर देखा चाह माला के पहनाई गई जैसे सर नीचा किया सीता ने माला पहना दी ठीक है ना यहाँ कहते हैं गावही छवि की सहेली सीय जय माला राम उर्मेली सीता राम भगवान की जाए ठीक है ना जब माला पहनाई गई अब सखी कह रही है सखी कही प्रभु पद गहु सीता तुम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करो कर न, न चरण परस अति भीता सीता कहते मैं भगवान के चरण को स्पर्श नहीं करूंगी सब सखी कह रही तुम भगवान राम के चरण को स्पर्श करो सीता में नहीं करूंगी क्यों नहीं करेंगे यहाँ बहुत बढ़िया बात कहते हैं तुलसी राज जी कहते हैं गौतमी है गति सुरती करी पर सती पग पानी मन बिहसे हसे रघुवंश मणि प्रीति अलोकी कजानी गौतम गति सुरती करी नहीं पर सती पगपानी मन बिहसे हसे रघुवंश मणि प्रीति अलोकी कजानी सीता सोच रही है भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से गौतम मुनि अहल्या क्या हुआ पत्थर थी वो नारी बन गई जो उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा ठीक है मैं स्पर्श करूंगा तो नारी होकर मैं पत्थर बन जाऊंगी और क्या है अहल्या ने भगवान का चरण स्पर्श किया वो तो दूर चली गई ठीक है मैं तो दूर जाना नहीं चाहती और यहाँ कहते मनोविहं रघुवंश मनी भगवान श्री राम मन की बात समझ गए हंस रहे क्यों प्रीति अलोकिकजान सीता के मन में बहुत प्रीति है उसने क्यों चरण स्पर्श नहीं कर रहे भगवान राम को पता लग गया भगवान राम भी हंस रहे यहां कहते जैसे सीता ने वरमाला पहना दी जो जीतने राजा थे राजा उठकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे एक राजा लेहू छाई सी कह को सीता को छुड़ा धरी बांधो निप बालक दो राम लक्ष्मण को बांध बांध दो और क्या धनुष जीवत हमारी कुहाई को बरे हम जब तक जींदे तब तक सीता को कोई शादी नहीं जाओ राम लक्ष्मण को बांध लो सीता को छुड़ा लो वो बहुत चीला रहा है तो पीछे से जो राजतन उसको धक्का दिया जाओ न, नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ कोई जाएगा तो पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा ठीक है ना जा नहीं रहा ठीक है न वो इतना चिल्ला रहा है ना कि कोई जाएगा तो पीछे पीछे मैं जाऊंगा किसी को होश आ जाए ठीक है न लेकिन कोई जहा नहीं रहे जब चिल्ला रहे राजा तब क्या हुआ परशुराम आ गए जैसे परशुराम आ गए जिसका हाथ ऊपर था ऊपर ही रहेगा मुंह खुला था खुला ही रह ठीक है न्यूकी ये परशुराम ने यहाँ कहते इक्कीस बार पृथ्वी को नक्षत्र की थी छत्रियों को जब छत्रियों का अत्याचार बढ़ जाता था तो परशुराम क्षत्रियो मारकर पृथ्वी का राज ब्राह्मण को दे देते थे, थे तो ये क्षत्रिय लोग बहुत डरते थे जब परशुराम आ गए तब तो बस सब जैसे थे वैसे खड़े हो गए जैसे थे वैसे रह गए सब बैठ गए और जब परशुराम आए तो सब प्रणाम करने लगे ठीक है ना? राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया जनक राजा ने आके सीता को ले आए सीता को आशीर्वाद दिया अब परशुराम ने देखा रे धनुष टूट गया ये परशुराम नहीं जनक के पास ये शिव धनुष रखा था उसने कहा ये धनुष किस ने तोड़ा बोले वचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा किसने धनुष तोड़ा तब राजा सोचने लगे भागी धनु भांगी नहीं ठीक है राजा लोग सोचने का अच्छा हुआ भाई हमसे धनुष नहीं टूटा है अरे कि दूसरा राज मुझे तो मालूम ही था शिव का धनुष मैं तो प्रणाम करने के लिए गया था तोड़ने के लिए था? उठाने लिए गया ही नहीं मैं ठीक है ना मैं तो जाके प्रणाम करके चलाया ठीक है न ये तो शिव का धनुष कोई तोड़ता है अब देखो राम ने तोड़ दिया अब देखो क्या होगा ठीक है न परसु ने, ने गुस्सा अति रीस बोले वचन कठोरा वेगी देखाओ मुड नज उलट मही जही तबर राज मुझे बताओ किसने थोड़ा मैं तुम्हारा राज्य को उल्टा दूंगा अब राजा ने सोचा भाई हम भी उलट जाएंगे राजे तो उलट जी जाएगा ठीक है हम भी उलट जाएंगे कोई कुछ बोल नहीं रहा भगवान राम आगे आयुर और नाथ संभ धनु भंज निहारा होई ही केव एक दास तुम्हारा जो ये धनुष तोड़ा ना आपका कोई दास होगा तू तो कहा परशुराम ने सेवकू सो जो करे सेवक आए सेवक तो सेवा कर धनुष तोड़ दिया लक्ष्मण ने कहा कि आपको ये धनुष पर इतनी ममता क्यों है बोलिए तो हम छोटे थे बहुत बहुत धनुष तोड़ा तब तो आप नहीं आय इस ममता क्यू आप तो ऋषि मुनि ममता तो अच्छी नहीं जैसे सुना ये बोल रहा है इसे रे निप बालक काल बस बोलत ते न संभार धनु समिपुरारी धनु विदित सकल संसार पहले तुमने जो धनुष तोड़ा के शिव का धनुष था क्या लक्ष्मण का हमको क्या मालूम कौन शिव का क्या क्या का ठीक है ये तो दोनों से बहुत पुराना था ना, ना वो उलो ठीक भगवान है भगवान हाथ दी से भेगे कहते हैं कि छु तो टूट रघुपति न दोष भगवान का कोई दोष नहीं छुआ टूट गया बोली बोली चितुष की पूरा रेसठ सुने सुभाव न मोरा तुम जानते हु, मैं कौन हूँ बालक हूँ बोली बध नहीं तो तो बाल को इसी ने मान नहीं मारा बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ और मालूम है विश्व विदित द्रोही क्षत्रिय मैं शत्रु हूं भूज बल भूमि भूप बिनु किन्नी मैंने बहुत बारी पृथ्वी को नक्षत्री की है विपुल विपुलवार मही देवन किन्नी सहस्त्र बाबू भुज से सहस्त्र बाबू का एक हाथ था मैंने तोड़ दिया ये सहस्त्र बाबू और रावण की लड़ाई हुई थी रावण हार गया था सस्त्रबाहू के पास ने ये परसुरू को मार दिया जिसका एक हजार हाथ था परसु वीलो ये मेरा देखो ये जो परसू है ना उससे मैंने एक हजार हाथ तोड़ दिया तो लक्ष्मण हंस रहा है कि देखिए आप मुझे ये ये परसु देखा करके आप डर दिखा रहे क्या मैं तो आपकी जनों की ओर देखता हूं ब्राह्मण है ना इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं, नहीं। और आप ये एक हाथ में धनुष है और खम्भे पर खम्भे पर धनुष्य और एक हाथ में फरसा है, है? तो लक्ष्मण कहता है कोटि कूटिल्म बचन तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा है आप ये ये शस्त्र क्यू धारण करते आपकी तो जीवी शस्त्र जैसी है तो ये क्यों धारण करने की जरूरत ही नहीं बहुत गुस्से में कौशिक सनू बालकु है विश्वामित्र देखो ये तुम्हारा बालक बदलाज कुलंकु निपट गाली देने लगे है? तुम हटकू जो चाहू उबारा कही प्रताह बलू रोज तुम बता दो मैं कौन हूँ मैंने क्या क्या किया तुम बता दो विश्वामित्र कह रहे लक्ष्मण ने कहा आपने तो सब बता ही दिया अब कुछ बाकी तो फिर बता दीजिए ना ठीक है कुछ बाकी नहीं रहा अब क्या है बचाने का हुँ? सुनत लखन के बचन कठोरा परम सुधारी धरे कर धोरा उसने हाथ में वो उठ फर्श ले लिया तो विश्वामित्र मुनि आ गए कौसी कौशी कहामी हुआ अपराध बस ये बालक है क्षमा कीजिए आप तो साधु संत है ना बाल दोष गुण गहिना न साधु हुँ? उत्तर दे तोड़ बीनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे देखो ये मैं उसको छोड़ रहा हूं क्या तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं लेकिन इसको तुम बता दो अब कुछ ना बोले हु? लेकिन यहाँ कहते है कि उसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ तो फिर लक्ष्मण ने कहा आप आंख बंद कर दीजिए ना तो कुछ नहीं दिखाया देखा जैसे बोला ठीक है फिर वो तो खूब गुस्से हो गए तो भगवान राम आए कहा नाथ कर बालक पर छो ये तो बालक है सुधु दूध मुख करियो वो तो उसको तो तो गला दबाने से दूध निकलेगा है अब छोड़ दी उसको जैसे उसने बोला और राम वचन सुनी कच्छू को झुड़ान राम का वचन सुनकर थोड़ा शांत हुए लेकिन कहीं कछ लखनु बहुरी मुस्कान लखनऊ ने फिर कुछ बोलकर हंस दिया जैसे हंसा बोला देखो हंसत देखी नख सिक व्यापी पैर से नख से शिखा तक गुस्से हो गए तुम बोलता है कि उसका गलाद में दूध निकलेगा नहीं गलाद में वीस निकलेगा ठीक है ना उसे। गौर शरीर मन नहीं गौर शरीर है लेकिन उसका मन काला है और काल कूटमुख पय मुख, मुख नहीं उसमें तो मुख में तो विष है मुख दूध नहीं है, है? सहज टेढ़ अनुर तो वो टेढ़ा है, है? तुम्हारा जैसा सीधा नहीं तो लक्ष्मण को आनंद हुआ ठीक है भगवान नाम को तो सीधा कह रहा है मुझे टेढ़ा कहना के कोई बात नहीं <laughs> तो उससे भी वो हंस रहे अब लक्ष्मण ने कहा कि देखिए आप ये गुस्सा करने से क्या ये धनु जाएगा क्या आपको तो धनु टूट गया इसलिए आपको दुख है न काम कीजिए किस गुणी को कारीगर को बुलाइए जोड़ देगा ठीक है ना तो बस आपका गुस्सा शांत हो जाए जैसे बोला थर थर का नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी ये छोटा है ज्यादा बोलता है सुनह नाथ तुम सहज सुना बालक बचन करो ना ते ही नहीं कचुकाजिका अपराध ही में नाथ हूँ भगवान राम के देखो उनका कोई अपराध नहीं है मेरा ही अपराध है। क्योंकि धनुष तो मैंने तोड़ा तो परसुराम ने कहा कि कह मुनि राम जाय कैसे मैं कैसे अपना गुस्सा शांत करू अजहु अनुज तब देख तुम लक्ष्मण को देखो अभी भी हंस रहा है ठीक है मेरी वो देख जू दया दुख दुस्स सहा आज मुझे दया आ रही है ये दया ही मुझे दुख दे रही है लक्ष्म ने कहा आप कितनी दया आप जब बोलते हैं तो मुख से फूल झरते हैं ठीक है नहीं? ना कितनी दया आपकी ठीक है ना जैसे बोला है वैसे तो बहुत गुस्से आ गए हु? जब गुस्से आ गए तो यहाँ कहते हैं भगवान राम मनाते तब भगवान राम कोई गुस्से में कहने बंदुक कहु कटु सम्मत तो तू छल बिना कर ही कर जोड़े तू हाथ जोड़कर बीन ही कर रहा है और वो तुम्हारा भाई है तुम्हारी सम्मति है उसमें भगवान राम ने देखा ये गुनह लखन कर हम पर रोस भगवान राम कर कर वो बोल रहा है मुझ पर भगवान आप गुस्से करे तो यहाँ देखिए भगवान राम ने कहा कि देखिए आप और हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती राम मात्र लघु नाम हमारा मेरा तो राम छोटा सा नाम है आपका नाम परशुराम आप तो मैंने सबसे आप कहा चरण आप शिव है तो चरण में बैठे हुए और जब बहुत गुस्से करने लगे तब भगवान राम ने कहा कि देखिए हमारी भूल छोटी आप गुस्सा ज्यादा कर रहे लेकिन हम काल को भी भय नहीं करते काल भी आएगा तुम हम उसके साथ युद्ध करेंगे तब परशुर को लगा कि नहीं शायद भगवान विष्णु हो सकते है तो उनके हाथ में भगवान विष्णु का धनुष था उसने कहा कि राम राम रमापति कर धनु लेहु खेचह मिटे मोर संदेह जो ये तुम उठा लो जो खींच लो तो मेरा संदिह मिट जाएगा यहाँ कहते हैं दे तु चापू आप ही चल गयो वो उनके हाथ से अपने आप चला गया भगवान विष्णु का भगवान, भगवान राम के पास आ गए वो विष्णु के धनुष ने सोचा होगा कि वो पड़ा रहा तो टूट गया ठीक है मुझे टूटना ही नहीं है ठीक है ना वो अपने आप ही चला गया ठीक है नीटे मोर संदेव परसुराम मन विषमय को पता लग गया परसुराम राम की स्तुति करने लगे जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन किसानु जय सुर विप्र जय मद मोह कोह आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया आपने मेरे मोह को तोड़ दिया मेरे भ्रम को भी तोड़ दिया मद मोह को बहुत अज्ञाता मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई राम लक्ष्मण में समा मांगता हूँ अब मुझे क्षमा कर दीजिए कही जय जय जय रघु कुल केतु भगपति गहे बन ही तपहेत बन के लिए वो चले गए और यहाँ विश्वामित्र ने कहा जनक राजा को देखिये धनुष टूट गया तभी भगवान राम की राम का विवाह वैसे तो हो ही गया है सीता के साथ लेकिन विधिवत विवाह करना पड़ेगा इसलिए आप एक काम कीजिए दूत को दशरथ राजा के पास भेजिए वो दशरथ राजा बारात लेकर आएंगे और विवाह होगा तो हम बाद में जो चर्चा करेंगे भगवान राम की विवाह की चर्चा करेंगे तो मुझे ये तीन दिन यहाँ राम रामचरित करने का बड़े महाराज ने जो मौका दिया मैं महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब लोग आए मेरे उत्साह को बढ़ाया आप लोगों ने आप सब लोग का बहुत बहुत, बहुत आभारी हूँ हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे रघुपति राघव राजा राम रामुपति ta yora ko देवकी जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ओम नमः पार्वती पतय हर हर महदे ओम स्थापा च धर्म से धर्मस्व रूपिणी स्वामी सुखानंद महाराज सो मच अफेर आर देर इन आश्रम वेरी टाइट शेड्यूल दोस्ट ऑफ अवर डिटी एंड रिवेड Uh, swami sandatmanand ji maharaj president of this ashrama delhi ashrama he is he consented to give this ramcharitmanas we all charmed because this ramcharitmanas only it is keeping up our indian culture till even though the modern world modern all the technologies People are going in a happy sad way. Such a great soul, just like Swami Sukarnandaji Maharaj, they are keeping our culture as alive. That you also has to be maintained. Once there is a king, the court. So one person has brought one pandit has brought here three statue. Each, each one is similar. exactly similar one then he gave to the raja please find out what is the difference between nobody able to find out no everything same small tie everything same then another person then they themselves asked what is that difference so they inserted a one stick inside it came out and another one is they inserted they went a uh, turtle uh, mouth it came out Another stick went inside the heart. So our Swami is very so expert. He has closed both the <laughs> one. He now inserted inside the heart. So keep up intact inside your heart. The Rama always chants Rama name. We are thankful Swami Ji for we are uh, very excellent these lectures and Ramcharitmanas. It will keeps us alive throughout our life. Thank you Swami Ji.